आ आ ता स्वरूपम माता स्वरूप देवी स्वरूप देवी स्वूपम प्रकृति स्वूपम प्रकृति स्वरूपम प्रणम्यम प्रणम्यम प्रणम्यम प्रणम्यम मूल माता दिशनी जगदमाते की आज विजयदशमी के पर्व पर मैं यहां उपस्थित अपने समस्त शिष्यों मां के भक्तों श्रद्धालुओं एवं इस शिव्यवस्था में लगे हुए अपने समस्त शिष्य कार्यकर्ताओं को अपने हृदय में धारण करता हुआ माता आदि शक्ति जगजनी जगदंबा का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ अपना पूर्ण आशीर्वाद आप समस्त लोगों को समर्पित करता हूँ यह पावन पवित्र क्षण जिनके बीच आप यहाँ बैठे हैं क्योंकि यह आप सभी जानते हैं इतना ज्ञान आप सभी को है कि मनुष्य के हर कर्मों का फल मनुष्य के साथ जुड़ता है तो यही वह क्षण है जो किन्हीं न किसी संस्कारों के फल फलस्वरूप आप इस शिविर में उपस्थित हैं माँ के जयकारों का आनंद ले रहे हैं चालीफा पाठ का लाभ ले रहे हैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मन को एकाग्र करके यहां बैठे हैं यही छोटी छोटी क्रियाएं यही छोटी छोटे आपके कर्म आपको सतमार पर धीरे धीरे बढ़ाते चले जाते हैं यहां आने से केवल इतना ही नहीं रहता कि जब मैं आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा तभी आपको कुछ प्रदान करूंगा यहां की ऊर्जा से हर पल आप स्वतः कुछ ना कुछ खींच रहे हैं जो क्रम आप लोगों को यहां बताए गए हैं यदि आप उनका पालन कर रहे हैं तो यहां की ऊर्जा कुछ ना कुछ नहीं नहीं आपके साथ स्वतः समाहित हो रही है ना चाहते ना चाहते प्रकृति सत्ता आपसे आप ऐसे कर्म करा रही है कि आपका समय सार्थक हो जाए और, और मेरे, मेरे जीवन का विजयदशमी पर्व पर पुनः एक बार आश्वासन आप लोगों को दिलाता हूं मेरे जीवन का एक संकल्प है कि मैं जीवन में एक बूंद जल भी किसी का ऋण नहीं रखा और न भविष्य में कभी रखूंगा आपके एक एक पल की कीमत आप लोगों को प्रदान, प्रदान करता हूं मेरे, मेरे पास, पास जो है मां की जो, जो कृपा है केवल वही आपको लुटा, लुटा सकता हूं मेरे, मेरे पास जो ऊर्जा शक्ति है जो ने दे रखी है चेतना शक्ति दे रखी है नित्य की मेरी जो साधनाएं हैं, क्योंकि मैंने जीवन का एक एक पल समाज कल्याण को समर्पित किया है उन साधना का जो मेरा संकल्प रहता है उन शिवरों के माध्यम से नित्य अपनी ध्यान साधना के माध्यम से जन कल्याण के लिए ही समर्पित की जाती है आप कभी मेरे सूर्य के लिए घर से चल रहे हो घर में बैठकर कर यहाँ के लिए चिंतन कर रहे हो क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर मेरे विचारों को सुनकर मेरे चिंतनों को सुनकर मेरे शिष्यों द्वारा मेरे विचार आप लोगों को कोई अवगत को कराए जाते हैं उनसे यदि एक मिनट का ध्यान भी आपका मेरे ओर खिंचता है तो मैं अपने आप को सोता हूँ आप मेरे ऊपर ऋण कर रहे और साधक कभी भी कोई चेतन योगी कभी भी अपने आप को ऋणी बनाकर नहीं रखता मैं जानता हूं तो आप मेरे विचारों से प्रभावित होकर मेरे पास आ रहे होंगे या, या मेरे चिंतनों को सुनकर आप मेरे गुणगान कर रहे होंगे या कहीं ना कहीं मेरे मंत्रों का जाप कर रहे होंगे यदि में उनका फल ना दे सका तो इस ऋण को लेकर मैं कभी मां की जो मैंने कहा कि हर पल में केवल एक चीज पर ध्यान रखता हूं कि मेरे और मां की वो जो कड़ी जुड़ी हुई है उस पर कभी जंग न लगने पाया और जंग तभी नहीं लग सकती जब मैं कभी किसी का ऋण न रख मेरे पास, पास जो है वह आप लोगों को प्रदान करता हूं वह चेतना तिरंगे आपकी, आपकी कार्य क्षमता जागृत करती हैं। सभी क्षेत्रों में आपके जो समस्याएं हैं, उनमें निदान के लिए हो सकता है आप अलग अलग, अलग भावनाओं से कुछ मांगना चाहें मगर एक चीज में ही सब कुछ जुड़ा रहता है मैं अपना पूर्णत्व का आशीर्वाद आप लोगों को जिस समय समर्पित करता हूं उन चेतना तिरंगों का प्रवाह आपकी ओर छोड़ता हूं पूर्णत्व के आशीर्वाद में सब भाव आ जाते हैं आपकी कोई कामना हो कोई चिंतन हो चूंकि आपको मिलेगा वही जिसकी आप पात्रता रखते हैं जो मैंने कल और परसों के चिंतन में दिए कि कभी भी अपने इष्ट गुरु और प्रकट सत्ता को अपने शब्द समर्पित नहीं करना चाहिए कि हमारा ऐसा हम जैसा चाहते हैं वैसा हो क्योंकि आपका गुरु आपसे ज्यादा इस चीज का अनुभव रखता है कि आपके लिए क्या हित है क्या अहित है वह प्रकट सत्ता सर्वशक्तिमान सत्ता हम आपसे ज्यादा जानती है कि मुझे किस चीज की आवश्यकता है आपको किस चीज की आवश्यकता है किस चीज में मेरा कल्याण है किस चीज में आपका कल्याण है उस प्रकट सत्ता के सामने अपनी बातें रखना बार, बार बार हमारे लिए सिर्फ नादानी होती है अतः आपका गुरु हर पल आपके, आपके साथ रहता आप है।, है आपके एक एक क्षणों की आपको, आपको कीमत वसूल करके देता है क्योंकि जो गुरुवार के पास है आपके वह सब कुछ आपका है आज विजयदशमी जिस क्षेत्र की और आपको आगे बढ़ा करके ले जाना चाह रहा हूं भक्त ज्ञान और आत्मसत्य का अंतिम चरण चूंकि भक्त ज्ञान और आत्मसत्य का इतना विस्तार है जिसमें एक बहुत बड़ा ग्रंथ तैयार हो सकता है और भविष्य में इन सब चीजों को विस्तार से मेरे द्वारा धीरे धीरे आप लोगों को प्रदान किया जाता रहेगा, क्योंकि जितनी आपको सकता उतना ज्ञान आपको दिया जाता है आगे के वर्षों में जो मैंने 10 जनवरी को कहा था कि धीरे धीरे को साधना पथ की ओर ले जाऊंगा क्योंकि पूर्व में अनेकों बार मुझे अपने द्वारा अपने, अपने बारे में बताया यहां के बारे में बताया सब कुछ उन बीच बीच के चिंतनों में अध्यात्म के कहीं ना वो संकेत मैंने दिए ये सब भक्त ज्ञान और आत्मसत के चिंतन कोटेशन आप लोगों को बहुत पहले मेरे द्वारा दिए गए थे मगर संक्षिप्त चिंतनों के साथ कभी नहीं, नहीं, नहीं बताया गया, गया, गया कि अष्टमी नवमी और बीजादशमी पर्व, पर्व का प्रभाव क्या होता है हम, हम किस प्रकार भक्त ज्ञान और आत्मस की गहराई में धीरे धीरे किस प्रकार जाएं? आत्म तत्व के बारे में हम चैतन किस प्रकार बनाए हर चीज जिस तरह कुएं से पानी निकालने के लिए बाल्टी और रस्सी की जरूरत पड़ती है उसी तरह अगर हम आत्म चेतना को चैतन्य बनाए तो किस प्रकार चैतन बनाए उसी क्रम में भक्त ज्ञान और आत्मशक्ति जिस तरह मैंने कहा कि भक्त के लिए भाव की आवश्यकता होती है भक्त के लिए समर्पण की आवश्यकता होती है कि आपका निष्ठा विश्वास उस अटूट भाव को लेकर के बैठे कि हमारे भक्त में कोई विकल्प नहीं आएगा और ज्ञान के लिए साधना पथ को तय करने की जरूरत होती है यदि आप ज्ञान पथ पर बढ़ना चाहते हैं अध्यात्म ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं तो साधनाएं आपको करना ही पड़ेगा जो क्रम आपको बताया जाता है उन साधना पथों में धीरे धीरे बढ़े साधना दो प्रकार के होती हैं एक, एक आत्म चेतना, चेतना के लिए आत्म तत्व को प्राप्त करने के लिए एक, एक देवी देवताओं की शक्तियों को प्राप्त करने के लिए जो मंत्र दिए जाते हैं उनसे देवी देवताओं की शक्ति ऊर्जा प्राप्त होती है आत्म शक्ति भी धीरे धीरे चैतन होती है कुछ क्रम ऐसे होते हैं जिसमें आत्मशक्ति प्रभाव रूप से चैतन्य पहले होती है फिर प्रकट सत्ता से संबंधों को जोड़ती है क्योंकि मूल सार हमारा वहीं पर छिपा हुआ है जब तक हम आत्म चेतना को चैतन्य नहीं बनाएंगे जब तक हम अपने आप को पहचानेंगे नहीं जब तक हम प्रकट सत्ता को नहीं पहचान सकते सत्ता यदि हमारे सामने खड़ी हो चुकी कड़कड़ में जो व्याप्त है अगर समाज नहीं देख पाता है समाज की अज्ञानता क्योंकि प्रकृति ने तो सब कुछ आपके अंदर दे रखा है देवता भी मनुष्य जीवन पाने के लिए किस लिए तरफते हैं केवल इसलिए के मनुष्य अपने कर्मों के स्वरूप अपनी ऊर्जा तरंगों को प्रभावक बना करके जिस मुकाम को चाहे उस मुकाम को हासिल कर सकते हैं उस रिश्वत की चरम सीमाओं को हासिल कर सकते हैं जिसके लिए देवा देवादिदेव भी तरफते रहते हैं किसी देव पद को प्राप्त कर लेना पूर्णत्व तो नहीं होता इतिहास भी साक्षी आप देखते चाहे राम का जीवन रहो चाहे कृष्ण का जीवन रहो ये सभी की ऋषियों के चरणों में नतमस्तक होते थे ये अलग बात है ऋषि और देव संस्कृत दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए वो उनका सम्मान करते हैं उनका सम्मान करते हैं करते है। मगर वास्तविक सत्य यही है कि ऋषि तो मार्ग सर्वपरिमार्ग होता है जिस तरह तमोगुण रजोगुण और सतोगुण होता है तमोगुण से ज्यादा प्रभाव हमारा रजोगुण होता है कि जो तमोगुण है है है वो की ओर ले जाता है। रजो की ओर ले जाता रजोगुण विकास आपको सुख सुविधाएं को, को उपलब्ध कराता है मगर जो सतोगुण है सतोगुण को प्राप्त कर ले तो सबसे सर्वोत्तम होता है सबसे सर्वोपरि होता है इसलिए तीन मार्ग जो हैं उनमें सबसे उत्तम एक देव मार्ग है कि आप अपने पूर्णत्व को प्राप्त करके रिधियों सिद्धियों की कामना करते रिधीया, रिधीया, प्राप्त कर लें। हम देना किसी को शुरू कर दे ऋषिया की आज हमारे अंदर जितनी पूर्णता हो गई करते हैं अपने पद से विमुख हो जाते किसी देव पद की कामना कर ले किसी किसी देव संस्कृत से जुड़ने के अपने अंदर लालसा हो जाए उन पदों को प्राप्त किया जा सकता है उन स्थानों तक पहुंचा जा सकता है मगर एक ऋषित्व मार्ग एक ऐसा है जिस मार्ग में पूर्णत्व का पथ है एक ऋषि ही एक, एक सामान्य जीवन से लेकर के अगर ऋषित्व मार्ग में बढ़ता हुआ अगर चाहे तो उस परम सत्ता के चरणों तक पहुंच पर्द पर्द पर्द एका कर कर सकता है उस परम सत्ता से एकाकार कर सकता है उस परम सत्ता को आत्मसात कर सकता है एक ऋषित्व मार्ग ही जीवन का पूर्णत्व का मार्ग होता है और आत्मतत्व को चेतन बनाने के लिए कि जिसने कहा आज विजयदशमी पर्व है भक्त ज्ञान और आत्मशक्ति की बात कि आत्मशक्ति यदि किसी मानव के पास आत्मसत्य तो नहीं तो सब कुछ बेकार है आपके पास सब कुछ सामर्थ हो सब कुछ करने रहे किस भौतिक जगत की सब कुछ, कुछ स... सामर्थ्य आपके पास किसी राजा के पास सब कुछ हो सैनिक हो सब कुछ हो अस्त्र शस्त्रों से लाइफ हो मगर यदि आत्मशक्ति उसके अंदर नहीं है कायरता है चेतना दबी हुई है तो एक सामान्य सामान शत्रु भी उसको पराजित कर सकता है वो तलवार भी अगर हाथ में लिए होगा तलवार उसके हाथ से छूट जाएगी आत्मशक्ति नहीं, नहीं होगी तो आप किसी क्षेत्र में कार्य नहीं कर सकते आप परीक्षा में बैठने जाएंगे आप आत्मशक्ति आप आपकी कमजोर है तो आप अनेकों बच्चे कहते हैं हम परीक्षा में जाते हैं सब कुछ याद करके जाते हैं परीक्षा का पेपर आया नहीं कि भयग्रस्त आप हो जाते हैं सब कुछ भूल जाता है इसलिए भूल जाता है कि आत्मशक्ति को पूर्णत्व के साथ आपने प्राप्त नहीं किया आत्मशक्ति की चेतना तरंगों को आपने प्रभाव बनाने का प्रयास नहीं किया और यह जनदर जन धीरे धीरे होता है अनेकों क्षेत्र जब तक आपके अंदर आत्मशक्ति नहीं आप समाज के बीच खड़े नहीं हो सकते चेतनता से अपनी बात नहीं कह सकते बहुत कुछ आपके पास ज्ञान भरा हो बहुत कुछ आपके पास सामर्थ्य भरी हो मगर आत्मसत्य नहीं है तो दृढ़ा के साथ अपनी बात आप कह नहीं सकेंगे क्योंकि जब जो कुछ भी आप करते हैं आत्मसत्य के बल पर करते हैं तो उस आत्मसत्य को हम प्रभावक किस प्रकार से बनाएं? प्रभाव भक्त के द्वारा होती है आप जो मार्ग मगर उन मार्गो से वो चेतना तरंग में केवल स्थिर कन आ सकती है आत्मसत्य को पूर्ण प्रभाव बनाने के लिए ही ये तीन दिन से मैं जो क्रम बतला रहा हूं कि आपके पास पहले भाव पक्ष होना चाहिए भक्त का भाव होना चाहिए साधना पथ के जो मैंने अनेकों मार्ग बताए हैं, अनेकों मंत्रों को बताया मगर जो कल मैंने चिंतन दिया ओम और और वह वह न्यू धरातल मैंने आपको बताया है, यह दो शब्द तो बतायाब्देतना को चेतन वेद्ण बनाने वेद्ण की एक न्यू भी है और इन्हीं के माध्यम से आप महल भी खड़ा कर सकते हैं कि आत्मचेतना की चेतनता का प्रारंभ भी इन्हीं से कर सकते हैं और चरम सीमाओं तक पहुंचने के बाद भी यही दो शब्द आपके लिए सहायक बनते हैं इसके और कोई मार्ग को चेतन बनाने के रास्ता सरल मिले इसलिए देवी देवताओं की तो आराधना करते हैं धीरे धीरे आपकी आत्मशक्ति बढ़ती चली जाती है मगर ओम और मां जो मंथन की क्रिया है अंदर जाने की और बाहर निकलने की यह ओम और मां यह दो शब्द वह बीज मंत्र है जिनका उच्चारण एक, एक आम व्यक्ति भी कर सकता है अनपढ़ व्यक्ति भी कर सकता है पढ़ा लिखा व्यक्ति भी, भी, भी कर सकता है साधना पद में जो न्यू रख रहा है वह भी, भी कर, कर, कर सकता है और एक योगी को मुझे भी इन दो शब्दों की आवश्यकता पड़ती है अपनी चेतना, चेतना पर पर पर को कभी चैतन्य अवस्था में ले जाने के लिए इन दो शब्दों को जब मैं बांध चुकी एक चैतन्य अवस्था में अगर मैं कह दू की बाह्यक्रम सिंह चुकी कहीं एक बिंदु पर जाकर के शब्द का अस्तित्व समाप्त हो जाता है मगर जब, जब इस फूल में आऊंगा ये फूल से कभी उस क्षेत्र में जाना होगा तो अगर इन शब्दों को चूंकि पूर्ण अनेकों मार्ग मिल जाते हैं किसी एक मार्ग, मार्ग में कह रहा हूँ कि माँ के एक मंत्र उच्चारण करना ही मेरे लिए पर्याप्त होता है एक पल ही अपने आप को एकाग्र करना पर्याप्त होता है मगर ये मंत्र मेरे लिए भी आज उसी तरह सहायक होते हैं कि इन मंत्रों के माध्यम से मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगता अगर एक मंत्र का भी मानसिक भी उच्चारण कर लो तो मेरी क्षेत्र में उज्जागृत करने का प्रयास भी ना करूँ तो चशु नाड़ी के प्राणों तत्काल ऊपर की ओर बढ़ने लगेगी यह स्वाभाविक एक एक को भी भी इन, इन मंत्रों को को का सहारा ले ले सकते हैं, एक साधक सकता है। ये ये आपके को मजबूत करता है मंत्र को है मगर इन ओम और मा के आत्मशक्ति के लिए जो मैंने कहा है कि आत्मशक्ति चैतन्य करने के लिए आपको इन दो मंत्रों को जो सहायक रूप में लेना पड़ेगा भक्ति और आत्मशक्ति में इनका उच्चारण करना पड़ेगा और, और उच्चारण करने, करने के साथ अगला जो क्रम अपनाना है क्योंकि इस क्रम का ज्ञान तो मैंने कल आपको दिया था कि, कि साधना मैंने आपको बताई थी कि आत्म चेतना को चेतन बनाने के लिए पहली चीज आपके अंदर भक्तिभाव होना चाहिए आप अपनी आत्मा पर विश्वास करें किसी दूसरे पर विश्वास करें या ना करें सबसे पहले आत्म तत्व पर विश्वास करें उसके बाद दूर तत्व पर विश्वास करें और उसके बाद प्रकट सत्ता पर विश्वास करें चूंकि इन्हीं तीनों सीढ़ियों को जब आप चढ़कर के जाए तभी परम सत्ता को वास्तविकता के स्वरूप आप समझ सकेंगे परम सत्ता के सत्य को आप समझ सकेंगे जान सकेंगे और, और उस आत्म आग्त तत्व को चेतन बनाने के लिए ज्ञान को मैंने कल ही दे दिया था मगर आज आत्मतत्व को चेतन बनाकर हम अपने, अपने उपयोग किस प्रकार से करें किस तरह वह चेतना तरंगें हमारी कोशिकाओं में फैले इन मंत्रों के तो एक साधना पथ हो गया जिस तरह भक्तिभाव के लिए भाव की आवश्यकता होती है ज्ञान के लिए साधना की आवश्यकता होती है उसी प्रकार आत्म चेतना के लिए ध्यान की आवश्यकता होती है भाव साधना और ध्यान ये तीन, ये तीन ऐसे तथ्य हैं कि ये तीन तथ्यों पर भी आपने अमल कर लिया आप तो आप स्वतः महसूस करेंगे तो जो आपको सालों से साधना आराधना से भक्त से पुस्तकों को पढ़ने से नहीं प्राप्त हो रहा आप इन तीनों चीजों में दस दस पंद्रह पंद्रह मिनट का समय अगर देने लगेंगे जिस तरह कहा ज्यादा समय नहीं दे सकते आप अधिक समय दे सकें तो आपको अधिक लाभ उसका प्राप्त होगा मगर यदि कम से कम समय दे सकते हैं तो भाव पक्ष तो आपको सदैव जागृत रखना है साधना के लिए अगर इनमें आप अन्य मंत्रों में जितना समय दो आपकी बात है मगर यदि पांच मिनट भी ओम और माँ का जाप करते हैं कम से कम समय बताया कि हर व्यक्ति को कम से कम पांच मिनट का समय देना चाहिए और उसके पास बात ध्यान की अवस्था का क्रम आता है हो सके मिनट का समय अवश्य निकाले वैसे तो अगर पंद्रह मिनट का कम से कम दिन में सामान्य अव समय लगाया जाए तो आपको एहसास होने लगेगा कि कहीं ना कहीं आत्मचेतना तिरंगे हमारी प्रभाव हो रही है आज चिंता यही होती कि आप जो मूल रहस्य उन बढ़ना ही नहीं चाहते रोना गिड़गड़ाना है तो आप सब कुछ जानते हैं चिल्लाना जानते हैं जयकारे लगाने जानते हैं सब ताली बजाना जानते हैं सब कुछ जानते हैं मगर आप अपने संतुलन को किस प्रकार से काम करें आपको कुछ मिला कि नहीं मिला इसका एहसास कैसे करें एक घंटे तो आप मंत्र जाप जल्दी जल्दी करते हैं पूरी माला फेर लेते हैं और तुरंत आप आरती किए और उठ करके आपसे चले गए आपको ध्यान लगाने का अभ्यास करना चाहिए जब तक ध्यान की प्रक्रिया में आप नहीं बैठेंगे अनुभूतियों की ओर आप बढ़ नहीं सकेंगे ध्यान की प्रक्रिया में आप नहीं बैठेंगे आपका मानसिक जो असंतुलन रहता है तो वो संतुलित नहीं हो पाएगा ध्यान की तरिगे प्रक्रिया में आप नहीं बैठेंगे तो आपकी कार्य क्षमता बढ़ेगी नहीं ध्यान की प्रक्रिया में आप नहीं बैठेगा तो आपकी याददाश्त आपकी बढ़ेगी नहीं आपका विवेक जागृत नहीं होगा आप चाहे जितने मंत्रों का जाप करते चले जाए आंशिक फल पड़ेगा जो स्वाभाविक रूप से आपकी चेतना तरंगे प्रभावित हो जाए जबकि अगर अन्य चित्रों में कुछ कम समय दें, आधा समय इसमें देने लगे जिस तरह मैंने कहा अगर कम कम पंद्रह मिनट आप पूजा पाठ करते हैं मंत्रों का जाप करते हैं तो पांच मिनट का समय ध्यान की अवस्था में अवश्य दे क्योंकि ध्यान की प्रक्रिया एक ऐसी होती है जिसमें हमारी आत्मचेतना तरंगे ऊपर की ओर प्रभावक होती है आत्मचेतना तरंगे हमारे अज्ञा चक्र की ओर बढ़ने लगती है वह रास्ता में बतला रहा हूं चूकी आप लोग जो अध्यापक की जानकारियां है चाहते, चाहते हैं कि हमारे पास, पास तो कम समय रहता है व्यस्तता रहता है हम तनाव से कभी उलझन होने लगती है कभी सरदर्द करने लगता है कभी कोई समस्या आ जाती लिए है उन समस्याओं में उन समस्याओं से मुक्ति कैसे प्रकार से पाए यहां तो हमारी बैटरी चार्ज हो जाती है घरों में जाते हमारी बैटरी डिस्चार्ज क्यों हो जाती है यहां आते हमें भक्तिभाव जागृत होता है यहाँ आते तो हमारा समय का सदुपयोग हो जाता है उनके लिए मैंने अनेकों रास्ते बताए और आज सायंकल भी उन रास्तों के बारे में कुछ और जानकारी दूंगा जो आपकी बैटरी चार्ज होने की बात कि बैटरी तो अंदर चार्जर आपके पास है सब कुछ आपके पास है उस कनेक्शन को सिर्फ आपको जोड़ना है सातों चक्रों की ओर उस कनेक्शन के तार भी पड़ा हुआ है अंतिम बिंदु पर जो आपके मूलाधार पर वो तार आपस में टच नहीं है उनको टच करने का अभ्यास करना है और टच करने का अभ्यास किस प्रकार होगा जिसने आप पुस्तकों में जितनी कुंडली चेतना जागृत करने की जितनी भी पुस्तकें रखी है आप जीवन पर लगा देंगे तो एक चेतना तरंग भी आपके अज्ञात चक्र को स्पर्श नहीं कर सकेगी चूंकि उसमें जिस तरह बताया गया कि मूलाधार में ध्यान लगाते रहो फिर इस चक्र में ध्यान लगाओ इस चक्र में ऐसा ध्यान करो इस चक्र में ऐसा ध्यान करो, करो। मैंने आपको मूल रहस्य बताया रहस्य के की जानकारी मैंने दी है कि चक्र आपका राजा चक्र होता है जिसे तीसरा नेत्र कहते हैं क्योंकि आप इस फूल जगत में तो इन दो नेत्रों से सब कुछ देख सकते हैं कि आपको कुछ आगे हासिल करने की जरूरत नहीं मगर आप जब तक अपने तीसरे नेत्र को प्रभाव नहीं बनाएंगे जब तक आप पहले अपने अंदर की चेतना तत्व को एहसास नहीं कर सकेंगे महसूस नहीं कर सकेंगे जान नहीं सकेंगे इन तेज दो नेत्रों पर तक अगर आप सीमित रहे तीसरे नेत्र को आपने प्रभावक नहीं बनाया अज्ञा चक्र को राजा चक्र को अगर आपने सामर्थ्य सा नहीं प्रदान की क्योंकि सामर्थ्य सा आपकी फैली हुई है भटकी हुई है उस सामर्थ्य को संचित करके राजा चक्र की शरण में चुके आपके अंदर विवेक बुद्धि विवेक जितना जो कुछ है उसके, उसके माध्यम से पहले आप राजा चक्र चुकी आपके अंदर जो बाह सोच रहे आपका जो मन है मैंने कहा कि जिस प्रकार से एक नाली हो उस गंदी नाली में अगर हम साफ पानी भी डालना शुरू करेंगे तो बाहर जाके पहले गंदा पानी ही निकलेगा और साफ नाली में अगर साप पानी साफ डालना शुरू कर दे तो साफ पानी ही निकलना शुरू होगा तो हमारे अंदर जो विचार है मन है यदि मन को हम दूसरे क्षेत्रों में घुमा के लग जाएंगे दूसरे चक्रों में पहले डालना शुरू कर देंगे तो हमारे विचार भटकने लगेंगे आपको एहसास ही नहीं कि इन चक्रों की अच्छा और बुराइया क्या है मूलाधार जब मूलाधार में मात्र थिरकन मात्र होने लगती है, आपके आधार के रुच पैदा होगी मगर क्रोध का आवेग आवश्यकता से ज्यादा बढ़ेगा तीव्रता आएगी यहां तक कि कई बार लोग मानसिक असंतुलन के शिकार हो जाते हैं ब्लड प्रेशर हो सकता है ज्यादा हाई हो सकता है यदि आपके केवल मूलाधार तो चक्र कहीं जगाने का प्रयास करेंगे मूलाधार में हल्की सी थिरकन आने लगेगी मूलाधार में हल्की सी चेतना आप देखते हैं कि जब गुरु हम पूजा पाठ में थे तो हमको क्रोध बढ़ने लगता है क्योंकि इन चक्रों का स्वाभाविक गुण है शांत कुंडली चेतना जब थिरकन होगी मूलाधार थिरकन पैदा होगी तो हमारे ऊपर जो आवरण पड़े हुए हैं उन आवरण में पहले जिस तरह अगर एक घड़े में गंदा कचड़ा भरा हुआ हो मुफ पर पानी डाले तो पहले उफन करके वो गंदा कचरा ही ऊपर आया तो हमारी सुषुम्ना नाड़ी जो है सुषुम्ना नाड़ी का गुण है सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर जो आवरण पड़े हैं अंदर थिरकन मात्र होगी तो आपके पास क्रोध आवश्यकता से ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा धर्म प्रति आस्था तो कायम होगी